नमस्कार आज 5 फरवरी 2021 माघ कृष्ण अष्टमी का दिवस और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है अभी हम लोग भागवत गीता अंतर्गत श्री बनो गुप्त पदाचार्य का गीतार्थ संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं जिसके क्रम में हम द्वितीय अध्याय में अध्ययनरत हैं और उसी क्रम को हम यहीं पर जहाँ से पिछली बार छोड़ा था आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अभिनगुप्त पादाचार्य जी ने जो लिखी है वो पूर्ण टीका नहीं है वरन उन्होंने उसके गोढ़ रहस्य बताए हैं शिवन भगवत गीता के वैसे टीकाएं तो सैकड़ों की संख्या में उपलब्ध हैं जैसा आप सब जानती हैं उसके अर्थ और रहस्य में बहुत फर्क है अर्थ शाब्दिक होता है रहस्य उसके तात्पर्य को अपनी दृष्टि से या जो विद्वान है उसकी दृष्टि से उसको व्याख्यात करता है। तो यह हम श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय श्रीमद श्री, श्री अभिनव गुप्त पदाचार्य जी की दृष्टि से समझ रहे हैं पहली बार जब कृष्ण को विषा अर्जुन को विषाद हुआ तो कृष्ण ने उन्हें सांख्य का ज्ञान दिया आत्मा का ज्ञान दिया आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया इस शरीर की नश्वरता का ज्ञान दिया और शोक न करने के प्रति उसे प्रोत्साहित किया किसी तरह से शोक करने योग्य नहीं है तदंतर उसी ज्ञान को उन्होंने योग के रूप में कहा बताया कि ज्ञान सर्वोत्तम है जो मुक्त करता है आत्मा का ज्ञान आत्मा की अविनाशता का ज्ञान इस शरीर की नश्वरता का ज्ञान वही सांख्य है वो मुक्त करता है फिर उन्होंने तुरंत कहा कि अब मैं तुम्हें यही बात यही ज्ञान योग की दृष्टि से कहता हूँ तो योग क्रिया है और सांख्य ज्ञान है पूर्व काल से ही दोनों को अलग समझा जाता रहा क्रिया अलग है ज्ञान अलग है क्रिया से ज्ञान का कोई नाता नहीं है लेकिन यहाँ कृष्ण दोनों का समन्वय करते हैं वो कहते हैं उसी बात को मैं अब तुम्हें योग की दृष्टि से कहता हूँ तो योग की भी दृष्टि से वही बात वो कहते हैं वही बात है वही अंतिम रास्ता मनुष्य का सर्वोत्तम कर्तव्य और इस संसार में रहने के दौरान इस रहने के समय में उसका जो सर्वोत्तम पुरुषार्थ है उसके प्रति वो उसे दिशा दर्शन देते अब यहां योग का मतलब है स्किल इन एक्शन यानी क्रिया में कुशलता उसको वो बोलते हैं कर्म सु कौशलम कर्म में कुशलता यानी हम काम तो सब करते हैं लेकिन कुशलता की अनुपस्थिति होती है तब वो कर्म हमारे लिए बंधक हो जाते हैं अब कर्मों की कुशलता एक सांसारिक कुशलता हो सकती है कि हम इस बड़ी कुशलता से ये टेबल बना देंगे कुशलता से लेक्चर दे देंगे कुशलता से आपको समझा देंगे एक सांसारिक कुशलता है और एक वो कुशलता है जब कर्म बंधन से बचकर निकल भागें इस संसार में उस सकड़ी पगडंडी से निकल जाए जहाँ न तो हमें पाप छुए न पुण्य छुए दोनों ही से बचकर जो निकल जाए उसका नाम है कर्म से कुशलता यानी कर्म तो हम करें लेकिन कुशलता से करें तो वही कुशलता का नाम है योग मार्ग या क्रिया योग तो यहाँ पर हम जो योग मार्ग या क्रिया योग पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हमने एक शब्द पढ़ा था पिछली बार स्थित प्रज्ञ योगी के लिए भगवान कृष्ण ने एक शब्द का उपयोग किया है स्थित प्रज्ञ अब स्थित प्रज्ञ शब्द का क्या मतलब स्थित प्रज्ञा शब्द का मतलब है कि जिसकी बुद्धि स्थिर है वो स्थिर प्रज्ञा तो यहां पर अभिनव गुप्ता जी कहते हैं कि किसी शब्द के दो तरह से मतलब निकाले जाते हैं एक तो उसका शाब्दिक मतलब एक उसका शाब्दिक मतलब और एक उसका पारंपरिक मतलब बड़ा अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने कि पंकज शब्द है पंक मतलब कीचड़ पैदा होने वाला उर्वी जय होता है क्या जो धरती से पैदा होने वाली इसलिए उसको सीता माता को उर्वी जय बोलते ऐसी पंकज या ना कीचड़ से पैदा होने वाला अब उसका पारंपरिक मतलब है कमल का फूल ठीक लेकिन शाब्दिक मतलब तो कुछ भी हो सकता है अगर उसमें से घास निकल रही है तो वो भी पंकज है उसमें से कीड़ा निकल रहा है तो वो भी पंकज है मिट्टी में से बदबू आ रही है तो वो भी पंकज है वो मिट्टी में से गैस निकल रही है तो वो भी पंकज है तो पंकज का शाब्दिक मतलब तो ये है जिसको हम डेरीवेटिव मीनिंग बोलते हैं डेरीवेटिव मीनिंग तो वो है जो उसके शब्द से उसका जो विस्तृत मतलब है और एक शब्द का एक पारंपरिक जो अविस्तृत है ना एक छोटा सा मतलब होता है तो ये छोटा सा मतलब क्या है यहाँ पर कमल का फूल लेकिन विस्तृत मतलब तो बहुत सारे हो सकते हैं कमल का फूल तो हमने पारंपरिक रूप से पंकज बोलना शुरू कर दिया कि पंकज है कमल का फूल ऐसे वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो स्थिर प्रज्ञ शब्द है क्या यह पारंपरिक रूप से उपयोग में लाया गया है भगवान कृष्ण के द्वारा या इसका कोई गुढ़ मतलब है जो महत्व सिर्फ स्थिर बुद्धि की स्थिरता तक सीमित नहीं है वरण इसका कोई विशिष्ट महत्व है उस बात को विवेचना करने का प्रयास करते है। तो यहां पर उस बात को वो सिद्ध करते हैं कि यहां स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं और एक तपस्वी किसको कहते हैं उन्होंने तपस्वी के लिए स्थिर प्रज्ञा शब्द उपयोग नहीं किया लेकिन योगी के लिए क्या है तो योगी तो वो है जो उस सिद्धि को प्राप्त कर चुका है यहां सिद्धि से मतलब किसी वो सिद्धि से नहीं है मतलब कि वो जो चाहे वो हो जाए या किसी प्रकार की कर्तव्य दिखाने वाली सिद्धि नहीं है वरन यहां सिद्धि का मतलब होता है जिस जो आत्मा में स्थिर हो चुका है जो आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थिर हो चुका है आत्मा के द्वारा क्यों बोला जाता है क्योंकि उसके सिवा कोई करता नहीं है जो मूलकर्ता वही और उसके द्वारा वो उसी में स्थिर है यानी उसने अपने आप को समस्त संसार से समेटकर अपने आप में आत्मा में स्थित कर दिया आत्मस्थ कर लिया वो योगी है हम उस बात पर लौटेंगे कि उसका पारंपरिक मतलब है या गुड़ मतलब है अब यहां योगी वो है जिसने अपनी मन बुद्धि सुख दुख अच्छा बुरा अपना पराया इन सब द्वैतों के बीच में अपने को स्थिर कर लिया है मैंने इन दोनों के द्वारा उसके अंतस में उसके व्यक्तित्व में किसी तरह का उबाल नहीं आता कोई प्रभाव नहीं पड़ता जैसे उसको अच्छा मिला तो खुश हो जाए बुरा मिला दुखी हो जाए हानि हो गई उदास हो जाए लाभ हो गया प्रसन्न हो जाए ऐसे उसको इन चीज़ों से फरक नहीं पड़ता योगी को अब यहां अगर हम देखें कि एक तपस्वी वो भी ऐसे ही करता है तपस्वी क्या करता है कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने का प्रयास करता कि मैं उचित ही देखूंगा उचित ही सुनूंगा सोच समझ के बोलूँगा कोई शब्द अनावश्यक नहीं बोलूँगा है ना लोगों के बीच में एक अच्छा उदाहरण रखूंगा तो जीवन में वो अनुशासनों से जीता है तपस्वी बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो इस के पीछे तप करता है इंद्रियों के वेग को झेलने का प्रयास करता है अब यहाँ पर दोनों का फर्क क्या है फिर वो भी इंद्रियों के प्रभाव को नियंत्रण में रखता रक, है तपस्वी वो अभी पूर्ण योगी नहीं हुआ है और योगी भी रखता है तो दोनों के बीच के बड़े सुंदर भेद है और वो भेद को समझना बड़ा आनंददायक है बहुत आनंद आता है उन दोनों के भेदों को समझने में एक तो पहली बात कि योगी सप्रयास अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है और योगी तपस्वी को सब, सब, से सब करना होता है लेकिन योगी निष्प्रयास ही अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है उसको किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती दूसरी बात जो प्रबल वेग होते हैं कामनाओं के या मोह के या सांसारिक इच्छाओं के वो इंद्रियों को बलात्कार लेते हैं, यानी आप न चाहते हुए भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता ये तपस्वी की इसीलिए तपस्वी को बहुत जोर लगा के इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना पड़ता है लेकिन ये फर्क सुनना बहुत आनंददायक है आनंददायक के अलावा इसका बहुत गुण महत्व है वो हमको समझना है इसको तो वो बहुत प्रयास लगाकर उन इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है ना और तपस्वी को किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती फिर ऐसा प्रश्न उठता कि ऐसा क्यों इसके बाद अब हम बाहर से देखें अगर कि एक योगी बैठा है एक तपस्वी बैठा है तो क्या फर्क दिखाई देगा आपको तपस्वी असहज दिखाई देगा वो सहज नहीं है क्योंकि वो सदा अपनी इंद्रियों के प्रति जागरूक है कि कहीं वो फिसल नहीं जाए उधर और योगी एकदम सहज रहता है सहज इसको बोलते हैं वो शांतिम में वो शांति को प्राप्त होता है योगी शांति को प्राप्त होता है क्योंकि उसे सतत इंद्रियों के ऊपर अपने लगाम खींचने की जरूरत नहीं रहती उसकी इंद्रियां खुद ही नहीं भागती लेकिन तपस्वी को सतत जागरूक रहना पड़ता है, तो उसके लिए भी उन्होंने उपाय भी बताया और यह फर्क का कारण भी बताया उस फर्क के कारण को समझने के लिए अपन एक उपाख्यान से समझते कि एक संयुक्त परिवार है बड़ा परिवार उसमें 11 बच्चे हैं हमारी 11 इंद्रिय प्रसिद्ध है पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया और एक मन मन को भी एक आंतरिक इंद्रिय माना गया क्योंकि ये भी अन्य सब इंद्रियों की तरह चंचल है और यह मुख्य इंद्रिय है क्योंकि इस इंद्रिय से सब कुछ जुड़े हुए हैं मन से ज्ञान और कर्मेंद्रिया भी मन से जुड़ी यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट याने आपको किसी ने गाली दी किसने सुना कान ने सुना बात कहां पर गई मन पे और मन ने इस हाथ को बोला के थप्पड़ लगा दे तो ये कर्म ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बीच में जोड़ किसने लगाया मन ने तो मन एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो केंद्रीय नियंत्रण कक्ष है जहां से हमारी समस्त इंद्रियाँ नियंत्रित होती हैं जहाँ से ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया में नियंत्रित होती हैं और कर्म इंद्रिया में नियंत्रित तो ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान वहाँ पर पहुँचता है मन तक और कर्म इंद्रियों के द्वारा वो उस निर्णय को जो बुद्धि लेती है वो एग्जीक्यूट करता है यानी वो उसको वहाँ पर कार्य रूप में परिणित करता है इस तरह से ये ग्यारह इंद्रियाँ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच कर्मेंद्रियाँ और एक मन ये ग्यारह इंद्रिया ये ग्यारह इंद्रियाँ 11 बच्चों की तरह है। अगर एक संयुक्त परिवार में जैसे 11 बच्चे हैं तो उस संयुक्त परिवार का जो मुखिया है वो बड़ा कठोर है है ना बड़े बच्चों को बिल्कुल इतनी बजे उठना है डंडा मार के उठा देगा सबको उठ के स्नान करना है उसको बाहर नहीं जाना है पाठशाला पे जाना ही हम छोड़ के आएंगे इतनी बजे से इतने बजे तक पढ़ना ही है इतने बजे भोजन करना है इतने बजे सो जाना है वो पूरा नियंत्रण कर रखता उन बच्चों के ऊपर और एक दिन वो दादाजी कहीं छुट्टी पे चले गए बाहर तो सारे बच्चे अनियंत्रित होकर भाग गए क्यों भागे गए उनको तो एक जोड़ ने पकड़ रखा था जैसे ही वो जोड़ छोटा सब बच्चे भाग गए क्यों भाग गए क्योंकि उनका आज नियंत्रण करने वाला दादाजी घर में है ही नहीं ये स्थितियाँ तपस्वी की है उस व्यक्ति की है जो अपनी इंद्रियों को बहुत प्रयास से नियंत्रित करता है अब इसके विरोध या इसके विरुद्ध या इसके कंपैरिजन में इसके तुलना में हम उसकी योगी की बात करें उनके घर भी ग्यारह बच्चे हैं पड़ोस में उनका घर है उनके भी ग्यारह बच्चे हैं घर में लेकिन वो क्या करते हैं बच्चों को सब बहुत प्यार करते हैं वो बच्चों को प्यार करके रोजाना नैतिक शिक्षा दी जाती उनको कहा जाता है कि प्रातः उठने से आप स्वस्थ रहोगे दतुन करने से आपके दांत अच्छे रहेंगे रोज स्नान करने से आप बीमारियों से मुक्त रहोगे रोज पढ़ाई करने से आगे आने वाले समय में तुम भविष्य के प्रति बेफिक्र हो सकोगे क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा वो उनको रोजाना नैतिक शिक्षा दी जाती है इसके अलावा उनको प्रेम दिया जाता है और साथ ही साथ उनको भरपूर मनोरंजन भी दिया जाता है कि चलो अब खेल का समय अपन सब खेलते हैं दादाजी भी बैठते हैं चलो अपन सब खेलते हैं दादाजी भी उनके साथ में खेलते हैं बच्चा बनके खेलते हैं अब किसी दिन दादाजी बाहर चले गए तो क्या होता है वो बच्चे आपस में खेलते और दादाजी को याद करते हैं कि दादाजी आएँगे होते तो बहुत मजा आता चलो वो नहीं है तो अपन खेलते हैं ये स्थिति वो है जब वो दादाजी कृष्ण है जैसे कृष्ण का अगर परिवार हो तो बच्चे आपस में तालमेल से रहेंगे स्व नियंत्रित रहेंगे वो नियंत्रण बाहर से कभी भी नहीं लाना पड़ेगा वो बच्चे खुद उस आनंद से विभोर हैं जहां पर कि उन्हें किसी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है वरन वो आत्मनियंत्रित अब वो दादाजी अगर हैं तो भी नियंत्रण है और आनंद है और दादाजी किस दिन छुट्टी पर भी चले गए तो भी आनंद है क्योंकि वो बच्चे अब आत्मनियंत्रित हो चुके हैं इसलिए अब योगी ध्यान से अपनी इंद्रियों पर ध्यान दे तो ठीक न दे तो ठीक वो इंद्रियां तो अब आनंद में मग्न हैं वो अब उस कृष्ण के आनंद में ऐसी मग्न है कि उसे तुम संसार का रूप दिखाओगे भी वो क्योंकि पड़ोस के पड़ो बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं सड़क पे चलो तो सब बच्चे कहेंगे अपन अपन साथ में खूब मस्ती करेंगे ना वहाँ उनको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है वो लोग बड़े गंदे हैं वो पता नहीं कभी मारते हैं कभी लड़ते हैं कभी चिड़ते हैं उनसे तो अच्छे अपने बहुत आनंद में क्योंकि उस वक्त वो स्थिति बनती है कि जब वो आत्मा के आनंद को जानते तो वो दादाजी के आनंद को जानते कि दादाजी के साथ में बड़ा अच्छा समय बीतता है और हम उनके साथ रहते हैं कितना मजा आता है और उनकी अनुपस्थिति में भी वो उस आनंद को नहीं भूलते वो दादाजी को कभी नहीं बोलते तो वो स्थिति है उन ग्यारह बच्चों की जो उस परिवार में है जहाँ प्रेम है सौहार्द है नैतिक शिक्षा है और साथ उनको समय दिया जाता अगर को को तो है, समय है अगर आप किसी बच्चों को कोई सबसे अच्छी गिफ्ट देना चाहते हो तो वो है आपका समय अगर आप किसी बच्चों को रोज आधा घंटा दोगे तो आपका दोस्त बन जाएगा जीवन में कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा और अगर आपने रोज उसको बढ़िया बढ़िया गिफ्ट ला के जन्मदिन पर बढ़िया मोटरसाइकिल ला दी उससे कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि आप हर गिफ्ट से बड़ी गिफ्ट उसको पड़ोस में दिखाई देगी उसको दिखाए कार अभी मोटरसाइकिल लाओगे तो उसको अगले साल कार की उम्मीद करेगा नहीं लाओगे तो बुरा मान जाएगा क्योंकि उस समय उसको आप कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते इसलिए भौतिक वस्तुओं के गिफ्ट कभी भी संतुष्ट नहीं करती लेकिन अगर आपने उसको समय दिया बच्चे को कि नहीं आधा घंटा तुम्हारे साथ बिताएंगे रोजाना हम साथ में घूमने जाएंगे 10-20 मिनट तुम हमारे साथ खेलोगे तो उस समय में वो बच्चे आपके दोस्त बन जाते हैं फिर कभी आपको उनके लिए अलग से कोई गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं है आपने प्रतीक रूप ला दी तो ठीक नहीं लाई तो थी ठीक लेकिन वो आपको प्यार करने लगता है तो बच्चों का प्यार जीतना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय बच्चों को बड़ी बड़ी भौतिक गिफ्ट ला के दे तो वही होता है जब इंद्रियों को हम अपने घर के बच्चे समझते हैं ये बिगड़ेल बच्चे हैं बिगड़ेल इसलिए हैं कि हमने इन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया तो बिगड़े न किया तो भी बिगड़े यही कंफ्यूजन था अर्जुन का कि भैया प्रयास करो तो तो भी बिगड़ना है ना करो तो भी बिगड़ना तो फिर मैं करूँ ही क्यों प्रयास क्यों क्यों इतना मगजमारी करूं मुझे क्यों कर्म में धकेल तो? प्रयास करूं तो भी बिगड़ेगा न प्रयास करूं तो भी बिगड़ेगा वो कहते हैं प्रयास या अप्रयास वो महत्वपूर्ण नहीं है माते कर्मस्थ तो अकर्मण्य अकर्मण्य का भी साथ मत दो यानी तुम कर्मण्य व अधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचना यानी तुम जो कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है कर्मस्थिकारस्ते तो माँ फलेशु कदाचन यानी फल में तुम्हारी कोई भागीदारी नहीं है जो भी करो वो आपकी अपनी इच्छा आपकी पुरुषार्थ लेकिन फल में आपका कोई अधिकार भी नहीं है और ना वहाँ पर तुम्हारी कहीं चलेगी कि फल कैसा मिलेगा लेकिन तुम कभी भी अकर्मण्य का संग मत करना यानी जब मेरे को कुछ नहीं पता नहीं फल क्या मिलेगा तो फिर मैं कर्म करूं ही क्यों यह भावना कभी हृदय में नहीं लाना यही कृष्ण का सर्वोत्तम उपदेश उद, तो यहां पर हम उन 11 बच्चों की बात कर रहे थे जो 11 इंद्रियों की तरह है योगी की इंद्रिया स्वनियंत्रित है अब अगला प्रश्न ये स्वनियंत्रित क्यों है घर परिवार में तो दादाजी की मोहब्बत से स्वनियंत्रित थी आपसे सौहार्द उत्पन्न हुआ था नैतिक शिक्षा मिली थी इसलिए स्वनियंत्रित यहां पर इंद्रियों को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं कैसे स्वनियंत्रित कर सकते हैं कैसे उन्हें नैतिक शिक्षा दे सकते हैं? तो यहां पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि इन इंद्रियों के प्रति अगर तुम कठोर हो गए इंद्रियों को सुखा दोगे इंद्रियों के प्रति कठोर रवैया अपना हो कि इंद्रियों को सुखा दो है ना कि पैर पर पे खड़े रहेंगे हम तो एक टांग पर खड़े रहेंगे हम तो भूखे रहेंगे हम प्यासे रहेंगे हम आंखों पे पट्टी बांध लेंगे हम कान में रुई खोस लेंगे इस तरीके से इंद्रियों का शोषण करें उनको दबा दें दबन। उनका दमन कर दें इंद्रियों का तो उससे उनकी प्यास कभी भी खत्म नहीं होगी जो हमारे मन पर उनका जो प्रभाव है उल्टा बढ़ जाएगा जगह आपने प्यास को दबाया तो प्यास और बढ़ भड़केगी आपने कान में रुई खोसी तो गीत सुनने की इच्छा और प्रबल हो जाएगी अगर हमने उसको बोला एक टांग पर खड़े रहो छः घंटे तक तो आपको बैठने की इच्छा और प्रबल हो जाएगी अगर हम कहें कि आँख पर पट्टी बांधे रखो तो बहुत जल्दी लगेगा कब छः घंटे की सजा बीते और मैं संसार को देखूं? इसलिए इंद्रियों को अगर तुमने दमन किया तो कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के दमन से तुम इंद्रियों को सुखा सकते हो लेकिन इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो मन पर होने वाला प्रभाव जो मानसिक प्रभाव वो उससे कभी कम नहीं हो पाया जब तक उन इंद्रियों को आप वो इंद्रियों को यहां देवता बोलते हैं वो इंद्रियों को वो इंद्रियों को बोलते हैं ये देवता है और ये देवता ये वहां पर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं उसके कई मतलब लगाते हैं लोग कि तुम देवताओं को अन्न दो हविष्य दो और बदले में देवताएं तुम्हें अपवर्ग देंगे ये स्पष्ट लिखा है कि वहां परमेश्वर तु, इन देवताओं को तुम हविष्य दो यज्ञ में उनका यजन करो उनको भविष्य दो और बदले में वो तुम्हें अपवर्ग देंगे अभी दोनों बातें समझे हैं देवता और अपवर्ग क्या है वो कहते हैं कि देवता ये इंद्रियां हैं जो हमारे रहस्य शास्त्र हैं उन्होंने यहां पर जो टिप्पणियां की हैं उसके अनुसार इंद्रियां देवता हैं और वे तुम्हें अपवर्ग देती है अपवर्ग का कपला आप जितने आत्मस्थ होते हो उस अनुपात में वो आपको ईश्वर की ओर ले जाते हैं। यानी आप अगर आत्मा की ओर धीरे धीरे अपने आप को समेटते हो तो ये इंद्रियां धीरे धीरे हमें परमेश्वर की ओर ले जाती है अब यदि ऐसी स्थिति में हम कहें कि आंखों को अच्छा दृश्य दिखे कानों को अच्छा गीत सुने खाने को हमको ठीक से भोजन मिले तो इंद्रियां तृप्त होती और ये इंद्रियां या देवता हमें अपवर्ग प्रदान यानी इनको सूखा मारकर इनको जबरदस्ती नियंत्रण में करके हमें कोई सुफल नहीं मिलना है वरन इनको उचित इनका पोषण करेंगे तो सुफल की ओर अग्रसर होंगे। अब उसके बाद फिर ये बात स्पष्ट है कि ये भी कोई अंतिम स्थिति नहीं है क्योंकि जब हम अपवर्ग की बात करते हैं तो ईश्वर की ओर अग्रसर होने की बात कर। इसको कैसे वहां पर पहुंचा अग्रसर कैसे हुआ जाए तो उसमें बड़ी सुंदर व्यवस्था बताई कि योगी तब बन पाता है जब दो स्थितियां एक होती है क्या उन दो स्थितियों का स्वरूप है एक वो आनंद से अपनी इंद्रियों को शांत से उपयोग करते अपने समस्त इंद्रियों का व्यावहारिक शांति से उपयोग करता है और जब वो अपने आत्मस्थ होने का प्रयास करता है ध्यान में जाता है या आत्मस्थ होता है ध्यान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पालथी मार के आंख मींच के बैठना वरन जब वो अपने अंदर उतरता है चाहे वो फिर रोटी खाते खाते या काम धंधा करते करते जब वो अपने अंदर उतरता है वो अपने आप को काम करते देखता है अपने शरीर का दर्शक बन जाता है कि मैं इस मन को बुद्धि को शरीर को जैसे मैं अगर कोई दवाई लिख रहा हूं तो मैं देखता रहूं कि देखो ये दवाई लिख रहा है ये पेन पकड़ रहा है ये मरीज की बात सुन रहा है जब इस तरीके से मैं इस मन का दर्शक भी बन जाऊं तो उस समय ये इंद्रिया शांत हो जाती क्योंकि मैं इंद्रियों से अपना तादाद हटा लेता और एक वो स्थिति जब इस इंद्रियों से पूर्ण तादायात में कर लेता हूं कि इनको भोग देता हो तुम ये भी खाओ ये भी चखो ये भी सुनो ये भी छो ये भी खाओ इस तरह से तो वो कहते हैं दो ये कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सपीरियंसेस यानी जो विपरीत अनुभव हैं एक अनुभव आत्मा का दूसरा इंद्रियों का जब ये दोनों अनुभव सतत अल्टरनेट एक दूसरे से विरोधी अनुभव सतत योगी बदलता रहता है आरंभिक अवस्था में दोनों अनुभवों को वो बदलता है वो शरीर का अनुभव करता है इंद्रियों का अनुभव करता है और कुछ समय बाद वो अंतर्मुखी होकर अपने आत्मा का अनुभव करता है और इंद्रियों से उसका वास्ता अपने आप टूट जाता है ऐसे ये दोनों लगत जब अनुभव बदलते जाते हैं तो वो स्थिति पास आती जाती है जब ये अनुभव तेजी से बदलते हैं और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब दोनों अनुभवों में कोई फर्क नहीं रह जाता आनंदी ही आनंद उस समय में वो इंद्रियों के आनंद के समय भी अपने आत्मा में ही है। <स्थाथ> यानी वो कभी पहाड़ के स्तर पर जाता है कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है दोनों की दूरी नज़दीक होती चली जाती है और अंततः वो शिखर पर न फिर वहाँ कोई उत्तर दक्षिण अब उत्तर धूप चले जाओ तो सारी दिशाएँ दक्षिण हैं वहाँ उत्तर दिशा समाप्त हो जाती है वहां पूर्व दिशा समाप्त हो जाती है वहां पश्चिम दिशा भी नहीं है वहां मात्र दक्षिण दिशा है इस तरह से सतत उन अनुभवों से गुजरते हुए योगी एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां पर कि इंद्रजन अनुभव और आत्मिक अनुभव दोनों का भेद मिट जाता है और वो स्थिति योगी की है आप उसकी इंद्रिया पूर्ण स्वतंत्र है वो सांसारिक रूप से उस समस्त संसार को वैसे ही भोगते हैं जैसे आप भोगते हो लेकिन बहुत बड़ा फर्क है हम जो भोगते हैं उसमें लिप्त हो जाते हैं। उस समय हम खो जाते हैं उसमें बह जाते हैं और ये जब वही भोग भोगता है तो वो अंदर से आत्मा से अलग नहीं होता वो आत्मा में स्थिर रहता है तो दोनों चीजें दिखने को बाहर से एक जैसी कई बार हम कहेंगे वो इतने बड़े संत हमको दिखाई देते अरे वो तो ऐसा कर रहा है वो तो दुखी है उनके आंख से आंसू बह रहा है ना तो यहां एक कृष्ण ने बहुत रहस्यमय बात बताई कि जो तपस्वी है अभी राह पर है अभी कच्चा है अधूरा है वो हमेशा आपको योगी की तरह दिखाई देगा वो जो योगी है वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई देगा योगी कभी आपको योगी की तरह दिखाई नहीं देगा ये बड़ा रहस्य की बात है जो तपस्वी है जो अग्रसर है जो तनावग्रस्त है जो इंद्रियों को जबरदस्ती काबू में करना चाहता है जो अभी ईश्वरीय राह का स्टूडेंट है विद्यार्थी है वो आपको तपस्वी की तरफ दिखाई देगा ऐसा दिखाई देगा कि ये तो बहुत बड़ा इंसान है तो हमको बाहर से कभी कभी हम कई लोगों के प्रति बड़े आकर्षित हो जाते हैं कि वो बहुत बड़ा तपस्वी है वो उसके कितने चले चपाटी हैं या वो कितना व्यवस्थित रूप से अपना आश्रम चलाता है या कई बातें ऐसी जो हमको बाहर से दिखाई देती तो कृष्ण कहते हैं कि योगी असहज होता है सहज नहीं वो सामान्य लोगों में नहीं घुलता मिलता वो असहज होता उनसे अलग हटके दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि वो लोगों से अलग है तपस्वी लोगों से अलग नहीं होता वो लोगों की भीड़ में गुम जाए आप उसको ढूंढ़ नहीं सकते कि कौन तपस्वी है और कौन साधारण इंसान है क्योंकि उन साधारण इंसानों की तरह ही उसकी वेशभूषा है उन साधारण लोगों की तरह ही उसका व्यवहार है उन साधारण लोगों की तरह वो इंद्रियों का उपयोग करता है हमें यह कभी प्रतीत नहीं हो पाता कि यह योगी लेकिन योगी वह भेद मिटा देता है योगी तपस्वी जो है उस भेद में जीता है और जिस दिन वह भेद मिट जाता है उस दिन वह योगी हो जाता है इसलिए योगी की हमारी जो बहुत क्लिमिनरी कॉन्सेप्ट हैं यानी जो बहुत प्राथमिक हमारी अवधारणाएं हैं वो बहुत गलत हैं कभी कभी हम योगी की उन धारणाओं को गलत दृष्टि से समझ लेते हैं गलत समझ लेते हैं ऐसा समझ लेते हैं कि ये बहुत बड़े योगी लेकिन बड़े योगी कभी दिखाई नहीं देते यही बात शिव सूत्र में भी कही गई है कि जो योगी है वो बच्चों की तरफ विस्मित होता है जैसे छोटे बच्चों को आपने बहुत अच्छा सुंदर सा खिलौना ला दिया तो उछल पड़ेगा छीन लेगा वो आपकी गोदी में बैठ जाएगा जहां आपने डाटा तो भाग जाएगा गुस्सा कर लेगा योगी वैसा ही होता है योगी बड़ा बच्चों जैसा होता है उसके लिए उन्होंने एक सूत्र बताया है विस्मय योग भूमिका यानी योगी की पहचान है विस्मय जहाँ वो आश्चर्य करता है और वो आनंदित होता है संस्कृत में विस्मय का मतलब होता है आनंद मिश्रित आश्चर्य जहाँ आनंद भी है और आश्चर्य भी है वो स्थिति योगी की होती है उस स्थिति में वो बच्चे जैसा हो जाता है अब उसको सामान्य जन से अलग करने में बड़ी कठिनाई होती है जो तीक्ष्ण बुद्धि का दूसरा योगी है या गुरु है वो उसको पहचान लेता लेकिन सामान्य जन उसको नहीं पहचान पाते कि ये योगी है। योगी के जो अधिक करीब है जो उसका परम प्रिय है या योगी जिसको परम प्रिय है वो उसके रहस्य को जानता है वो उसकी सच्चाई से परिचित है लेकिन जो सामान्य जन जो उसको एक केजुअल लुक देते हैं यानी एक चल चला दृष्टि से ऊपरी दृष्टि से देखते हैं उसे वो एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं वो समझते हैं लोग पता नहीं क्यों क्योंकि ये तो कुछ तो नहीं वैसा ही तो है ना जैसे सब हम भी है, जैसे वैसा ये भी है। इसमें कोई फर्क हमसे नहीं दिखाई देता वो दिखाई देगा भी नहीं क्योंकि उसको वो फर्क दिखाने का कोई शौक नहीं है कि हम फर्क दिखाएँ क्योंकि वो अपने अंदर के आनंद में आनंदित है अब उसके लिए भी इंद्रिय वेग आते हैं सामान्य बाहर से आने वाले इंद्रिय वेग आते हैं सबके लिए आते हैं। तपस्वी उसमें बह जाने की जहमत से बचने के लिए अपने आप को बहुत मजबूत बनाने का कोशिश करता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं इंद्रिय वेगों में बह जाऊं लेकिन योगी को शांति ऐसे घेरे रहती है शांति से मतलब होता है कि वो शांति जिसको हटाया ना जा सके छीना ना जा सके उसको शांति बोलते जिसका कोई विलोम नहीं है शांति को अशांति में न बदला जा सके उसी का नाम आध्यात्मिक दृष्टि से शांति है शांतिम में अधिगच्छती जो कृष्ण ने कहा है वो शांति है जो अब उसको कभी कोई वो शांति को छीन नहीं सकता तो इंद्रिय वृत्तियाँ आती हैं योगी से होके गुजर जाती है वो उनको रास्ता दे देता भाई निकल जाओ मेरी शांति में कोई खलल नहीं आएगा इसी जगह के ऊपर अन्य व्यक्ति उस इंद्रिय से लड़ने बैठ जाता है और उसकी शांति समाप्त हो जाती है इसलिए इंद्रिय वृत्तियों से लड़ना अंधेरे से लड़ने की तरह है आप अंधेरे से कभी जीत सकते हो गे? आपको कहें कि बाल्टी में भर के अंधेरा बाहर फेंक दो मजदूर लगा दो इस अंधेरे को बाहर निकालने के लिए तो वो नहीं निकल सकता क्योंकि उसकी कोई विधायक सत्ता नहीं पॉजिटिव एग्जिस्टेंस नहीं है उसका उसका हाथ है नहीं कि हाथ पकड़ के बाहर कर दो कान है नहीं कि कान पकड़ के बाहर कर दो लेकिन अगर हम उजाला जला लेंगे एक बल्ब का स्विच ऑन किया फिर कहें अंधेरे को कि भैया रुको रुको तो अगर नहीं भैया में तो जाए वो तो कमरे से अपने आप बाहर चला जाए इसलिए उसकी कोई उसकी कोई विधायक सत्ता नहीं है जिसकी विधायक सत्ता नहीं है उससे कैसे लड़ेंगे प्रकाश जलाने से वो अंधेरा भाग जाता है ऐसे ही इंद्रिय वृत्तियों की कोई विधायक सत्ता नहीं है जिससे मन के अंदर अच्छा खाने की इच्छा हुई अब उस इच्छा को ऐसा तो नहीं कि ऐसे पकड़ के ऑपरेशन करके निकाल लें मन में इच्छा हुई कि वहां चले मन में इच्छा है कि उससे मिल लें मन में इच्छा कि वो देख लें तो हमारी ये जो इंद्रियों की इच्छा है इस इच्छा को आप निकाल के तो बाहर नहीं कर सकते इसलिए वो कहते हैं कि जब हम इनसे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं इंद्रिय वृत्तियों से तो हमारी शांति भंग हो जाती लेकिन अगर हम इनसे असंप्रक्त रहते हैं इनसे लड़ाई नहीं करते तो हमारी शांति को भंग के बगैर आगे निकल जाती है इसका उदाहरण भगवान कृष्ण बड़ा अच्छा देते हैं कि नदी आती है गंगा जी वो समुद्र में विलीन हो जाती है। छोटे से गांव में गंगा जी अपना तांडव दिखाने लगे तो गांव खत्म हो जाएगा गंगा जी में एक जरा सा कोई आदमी डुबकी लगा ले तो जान से जाएगा लेकिन इतनी बड़ी गंगा जी पूरी की पूरी समुद्र में समा जाती है। समुद्र हिलता भी नहीं उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो समुद्र में जब कोई बड़ी से बड़ी नदी भी आकर मिलती है तो समुद्र वैसा ही स्थिर रहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता गर्मी में वो नदी सूख जाती है नहीं मिलती तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता जब मिलती है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा ही योगी होता है कि जब उसे इंद्रिय व्यक्तियाँ सताती हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जब इंद्रत नहीं आती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और इसके उलट इंद्रिय वृत्तियाँ एक सामान्य व्यक्ति को हिला देती हैं और जब नहीं आती हैं तो वो इनका इंतजार करता है दोनों बातें अगर हमको कोई अच्छा दृश्य न देखने को मिले तो हम उसके लिए तरफ जाते हैं जब देखने के मिले तो उसके प्रति ललायित हो जाते हैं और उससे हमारे अंदर की शांति भंग हो जाती है क्योंकि हमको ऐसा लगता है ये हमारा क्यों नहीं है ये चीज़ हमारी क्यों नहीं है क्योंकि जैसे ही हमको कोई अच्छी चीज़ दिखाई दी वो हमारा अहंकार उस पर छा जाता है कि हमारा क्यों नहीं है और फिर इसीलिए उन्होंने बताया है कि इस तरीके से प्रबल वे होता है कि जब हम विषय आते हैं तो हमको मोह हो जाता है उनसे हम कहते हैं हमारा क्यों नहीं तब तो मोह हो जाता है मोह से कामना जागृत होती कामना से क्रोध उत्पन्न होता है कि ये मेरे पास क्यों नहीं है ये मेरे अधिकार में क्यों नहीं है जब वो क्रोध आता है तो भ्रम होता है इस स्मृति का नाश होता है और इस स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से कृष्ण कहते हैं सर्वनाश हो जाता है तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाता है इसलिए सबसे पहले इंद्रिय की वृत्तियों को समझें और इससे सर्वनाश होने की स्थिति से पहले ही समझ जाएं क्योंकि सर्वनाश का मतलब होता है हमने अपने जीवन का नष्ट कर दिया इसको कोई उपयोग नहीं इसको उपनिषदों में आत्महत्या है ना जिसने अपने जीवन को स्वयं नष्ट कर लिया तो योगी के भी इंद्रियों के प्रबल वे उसे वैसे बहा के ले जाते हैं जैसे समुद्र में जहाज को वायु बहा के ले जाती है ये भी उसमें उदाहरण देते हैं लेकिन उस चट्टान को जो हमने पिछले हफ्ते बात करी कि समुद्र के बीच में एक चट्टान है ज्वार आता है तो डूब जाती है बाटा आता है तो दिख जाती है लोग उसको देख के अपना रास्ता तय करते हैं सदियों तक वो ऐसा चलता है उस चट्टान को वायु से फर्क पड़ता नहीं ज्वार से फर्क पड़ता नहीं भाटे से फर्क पड़ता नहीं कुछ भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता वो अपनी जगह वो चट्टान स्थिर रहती ऐसा ही होता है योगी का अंतस बाहर से अति कोमल और अंदर से अति सुदृढ़ भीतर उसको कोई हिला नहीं सकता और बाहर बच्चों की तरह उससे कोई भी खेल सकता है बाहर उसकी इंद्रिय वृत्तियाँ इतनी सहज हैं कि वो आपके साथ चॉकलेट भी खा लेगा आपके साथ सिनेमा भी चला जाएगा आपके साथ में पत्ते भी खेल लेगा वो आपके साथ में खेत में भी चला जाएगा आपके साथ में आपको यार मैं जा रहा हूँ मेरे को ऐसा काम है मित्र को मिलना पर चलो मैं भी साथ चलता हूँ क्योंकि उसको किसी चीज़ों से परहेज नहीं है क्योंकि वो जानता है उसके आनंद को कोई कम नहीं कर सकता बाहर से कुछ ऐसा है ही नहीं जो आनंद से कम कर सके और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आनंद को बढ़ा सके क्योंकि वो तो परम में पहले से ही लिप्त है इसलिए जिसने आत्मा के आनंद को देख लिया वो स्थिर प्रज्ञ हो गया अब हमारे मूल प्रश्न पर आ जाते जो पूछा था कि इसको गौण रूप से उपयोग किया गया है अथवा पारंपरिक रूप से पंकज की तरह पारंपरिक रूप से उपयोग किया गया है कि पंकज यानी कमल या फिर इसे गुड़ रूप से उपयोग किया गया यानी इसका इजोटेरिक मीनिंग है डेरिवेटिव है इसका डेरिवेटिव मीनिंग है तो यहाँ पर अभिनव गुप्त जी कहते हैं कि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव मीनिंग है आप अगर कहें कि जिसकी बुद्धि शांत है तो शांत बुद्धि थोड़ी देर के लिए हर कोई कर सकता है लेकिन हर स्थिति में उसकी शांत नहीं रहती इंद्रियों के आवेग में अशांत हो जाती है विचारों में अशांत हो जाती विभिन्न परिस्थितियाँ जो आती हैं सुख दुख अपना बुरा अच्छा बुरा पास दूर इन सब में वो मोहित हो जाती और उस परिस्थिति में वो अपना अंत को संभाल नहीं पाती इसलिए स्थित प्रज्ञ वो है जो इन समस्त चीजों में स्थित प्रज्ञ रहता है समस्त परिस्थितियों में स्थिर बुद्धि रहता है इसलिए यहाँ पर उसका एक गुड़ मतलब है उसका एक सुपरफिशियल जो हम कहते हैं कन्वेंशनल मीनिंग कि पंकज यानी कमल ऐसा नहीं है इस प्रज्ञा न जिसकी बुद्धि शांत है ऐसा नहीं है ऐसी प्रशांत बुद्धि वो शांत बुद्धि नहीं प्रशांत बुद्धि है जिस प्रशांति में उसका हृदय आनंद से सराबोर है अब हम यहां पर एक योगी का एक हमारे हृदय में एक दृश्य एक उत्पन्न होता है कि वो योगी कैसा है वो सबके साथ चलता है सबके आनंद में आनंदित होता है उसका निज आनंद कोई दूसरा छीन नहीं सकता कम नहीं कर सकता आपके घर गया वो आनंदित हो गया आपने उसका अपमान कर दिया तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा आपने उसको हार फूल पिना दे तो भी कहीं फर्क नहीं पड़ता उसके आनंद की कोई सीमा ही नहीं क्योंकि उसके आनंद को कोई बढ़ा भी नहीं सकता घटा भी नहीं सकता पूर्ण से पूर्ण मादा है पूर्ण मेवा व शिष्य पूर्ण में से क्या निकालोगे फिर पूर्ण रहेगा उन्हें क्या मिला दोगे फिर भी पूर्ण रहेगा इसलिए वो समुद्र में से कुछ भी निकाल लो कितना भी पानी कितनी भी इंच बरसात कर लो संसार में तो भी समुद्र वैसे ही रहेगा कितनी भी नदी आके मिल जाए समुद्र वैसे ही रहेगा ऐसे ही हमारी आत्मा का आनंद है जिसमें कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं कर सकता वो एक सहज व्यवहार करता है इंद्रियों का सहज उपयोग करता है और उसके आनंद के सामने वो इंद्रियों का आवेग वैसा ही है जैसे समुद्र के सामने नदियों का आवेग इसलिए उसको वो आवेग विचलित नहीं करते वो स्थिर प्रज्ञ हो जाता इसलिए स्थिर प्रज्ञा व्यक्ति वो है स्थित प्रज्ञ जो इन आवेगों से मुक्त है और मुक्त होने के लिए वो ऐसे ऐसे खिंचतान नहीं करता ऐसे ऐसे प्रयास नहीं होता वरन वो अपने आप ही नियंत्रित रहती इन इंद्रियों को वो ये नहीं कहता कि उधर से भी बांध दे, उधर से भी बांध दिया इधर से भी बांध दिया और बांध के उन्हें खूटे से बांध दिया बच्चे ग्यारह भाग नहीं जाएँ और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं कृष्ण के आसपास आनंद से कृष्ण बैठे हैं तो आसपास खेल रहे हैं नहीं बैठे तो भी वो आपस में खेल रहे वही स्थिति है इसलिए वो कहते हैं कि योगी वो है जब उसे उसकी इंद्रियां आत्मनियंत्रित उनके नियंत्रण के लिए कोई बाहर से बल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं अब ये स्थिति को क्या कहते हैं कि ये ब्राह्मी स्थिति ऐसा ब्राह्म्य स्थिति कहते हैं अर्जुन ये ब्राह्म्य स्थिति ब्राह्म्य स्थिति का मतलब होता है वो ब्रह्म में स्थिति अब वो क्या करता है वो विहाय कामान यानी वो क्या घूमता है संसार में कैसे घूमता है जैसे अन्य सब लोग घूमते हैं किसी तरह की उसको ऐसा नहीं है इसको नहीं छूंगा उससे दूर रहूंगा ये लोग खराब हैं ये अच्छे हैं इनके साथ नहीं बैठूंगा तो सबके साथ बैठता है सबके साथ घूमता है कोई उसके लिए अछूत नहीं है कोई उसके लिए बुरा नहीं है वो व्यवहारिक जो व्यवहार है सांसारिक व्यवहार वो करता है लेकिन उसकी दृष्टि में किसी भी तरह का कोई भेद नहीं होता सबके प्रति उसके हृदय में मोहब्बत प्रेम असीम भरा होता है और फिर भी वो व्यवहार एक उचित या जिम्मेदार नागरिक की तरफ व्यवहार करता है उसके व्यवहार में कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि वो गैर व्यवहारिक है जो सांसारिक जो नियम कानून है देश का कानून है समाज के कानून है उन कानूनों का वो ठीक से पालन करता है इस तरह वो कभी गैर व्यवहारिक नहीं होता इसलिए योगी सर्वश्रेष्ठ स्थिति है तो हे अर्जुन तुम योगी बनो और अपने कर्मों को करो अब इतनी बात समझने के बाद हमको इतना समझ में आता है कि अब तुम युद्ध करोगे तो उस युद्ध में तुम तुम्हारी इंद्रियां लिप्त नहीं होंगी क्योंकि तुम तुम्हारे हाथ को युद्ध करते देखोगे आँखों को निशाना लगाते देखोगे और उन सब के बीच में तुम इन इंद्रिय वृत्तियों से स्वयं प्रभावित नहीं होगे तो उस स्थिति में उसको योगी होने का कहते हैं और वो कहते हैं कि जो चैतन्य है चेतना है तुम्हारी उस चेतना के दो हिस्से हैं चेतना से ही ज्ञान है चेतना से ही क्रिया है वो कहते हैं देर इज नो नॉलेज विदाउट एक्शन और नो एक्शन विदाउट नॉलेज यानी ज्ञान के बगैर कोई क्रिया नहीं हो सकती कोई मीनिंगफुल एक्शन ऐसा हम कहें कि कार चलाओ तो ज्ञान के बगैर आप कार नहीं चला सकते हम कहें कि कहानी लिखो तो अगर आपको भाषा ज्ञान तो होना तब तो आप कहानी लिखेंगे इसलिए ज्ञान के बगैर कोई क्रिया नहीं हो सकती और क्रिया के बगैर कोई ज्ञान नहीं हो सकता तो इसको तुम अलग अलग क्यों समझते हो वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इसलिए उन दोनों को अभिन्न जानो तो यह बात उन्होंने योग और सांख के समन्वय के लिए कही तो आज हमारी बात अपन यहीं समाप्त करते हैं अपने बात को आप गुरुवार के दिन फिर जारी रखेंगे गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण सदगुरदेव जय सखी सरकार की जय कुणता की जय ओं बद्रम कर्णभृणुयाँ दिवा भद्रम पश्ये मा स्थे रंगस्तुआ सत्र ऋषेमह देविम यदायु सहनौभन सह वी कर्वावे तेजस्वीना तो व्रतश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नाक्षरियो हरीने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द पूर्णमद पूर्णमेद पूर्णापू पुण। त्रिपूर्णमाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति शांति शांति